भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रंपेम्शा स्रए रंगे सुषुवा गुसनूसेंदेवित जुस्ती न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वभेदा स्वस्ताक्षो अरिषनेम स्वस्ती नो शांति शांति शंकर शंकरचार्य शंकराचार्यं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे पुना मूर्ति यो भगवत पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिनेदव्यािणात नम ओ शाशिशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के पंचम पंचमकंडिका का विचार कल प्रारंभ हुआ पंचम पंचमकंडिका के अवतरण भाष्य में व्रत कथन पूर्वक भगवान भाष्यकार ने पंचम कंडिका का अवतरण लिखते हुए ये बताया कि पूर्ववर्ती दो कंडिकाओं में द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए तथा प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए द्वितीय कंडिका में इस प्रकरण के तम पदार्थ विवेक ज्ञान बताया गया है और तम पदार्थ विवेक ज्ञात्मक जो तत्वशी वाक्यांतर्गत तम पदार्थ शोधन रूप उपयोगी ज्ञान है उसकी स्तुति की गई तृतीय कंडिका के गार्हपत्य एवं एशो अपान इत्यादि वाक्य से और इसलिए एक प्रकार से यह पदार्थ शोधन रूप अवांतर प्रकरण चल रहा है द्वितीय कंडिका से तृतीय कंडिका से चतुर्थ कंडिका से अभी तक आत्मा को बताया गया बाह्य इंद्रिय तथा प्राण रूप उपाधि से विविध अलग तृतीय प्रश्न का उत्तर देने देते हुए आचार्य पिपला जी गार्गे को बता रहे हैं कि जैसे आत्मा बाह्य बाह्यकरणों से भी विलक्षण है और प्राणों से भी विलक्षण है ऐसे अंतकरण से भी अलग है अंतकरण रूप ही आत्मा नहीं है तो पंचम कंडिका में भी तुम पदार्थ शोधन हो रहा है तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए इसलिए तृतीय प्रश्न के उत्तर के रूप में पंचम कंडिका का अवतरण लिखते हुए भस्कर भगवान ने ये कहा कि यृष्ट कतर एष देंव स्वप्नान पश्यति इति तद आह यहाँ से चलना है न भाष्य में पूर्व हो गया तो ये जो यत्पृष्टम कतर एष देव स्वप्नान पश्यति इत्यादि पंचम कंडिका का अवतरण भाष्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए तृतीय प्रश्नोत्तर अत्र इत्यादि सर्व पश्यती व्याचे यदि तो यृष्ट इदि भाष्य भाष्यका अवतरण लिखते हुए ये कह रहे हैं कि आचार्य पिपलाज्जी पंचमकंडिका के माध्यम से सौर्यानी गार्गे के तृतीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और तृतीय प्रश्न के उत्तरात्मक जो गार्गे का आचार्य पिपला जी का वाक्य है पंचम खंडी का उसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार य इत्यादि से भाष्य वहां से चलना तो भाष्य में जो पहली पंक्ति में ही दूसरा वाक्य है न ही विदुष एव स्रोत्रादीनी स्वपंते इत्यादि यहाँ से भाष्य प्रारंभ होना है तो इस भाष्य की अवतरण टीका है उसे पहले देखिए ननु इत्यादि जो द्वितीय पंक्ति में अंतिम पद है वहां से अवतरण टीका प्रारंभ होती है ननु विद्या प्रकरणत्वात् स्रोत्रादि सर्वं भवति इति नु किम् स्तुत्या इति विधीयता किशंक्य अविद्वत् साधारण्येन स्वयं एव भवतो न इत्याह नहि इति तो कहते हैं इस ग्रंथ से आत्मनात्म विवेक ज्ञान की प्रशंसा मानने की क्या आवश्यकता है इस ग्रंथ को अर्थवाद क्यों मान रहे हो ये माना जाए कि इस ग्रंथ से विद्या प्रकरणत्वा तो अस्य विदुष स्रोत्रादि सर्वं भवति इति उपरमादिकवतीयता ये विद्या का प्रकरण होने से ऐसा माना जाए कि इस वाक्य के द्वारा यह बताया जा रहा है प्रतिपादन किया जा रहा है कि ज्ञानी के ज्ञानी का मतलब आत्मात्म विवेक ज्ञानी तव पद, पद लक्षार्थ निश्चय उसे विदुष कहा जाएगा तो विद्वान के तुम पदार्थ विवेकवान के उपाधिभूत स्रोत्रादि का उपरम होता है ये इस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है ऐसा माना जाए केवल विवेक ज्ञान की स्तुति से क्या लाभ है किम स्तुतिया ये शंका हुई इस प्रकार की इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए सिद्धांति का अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार अवतरण में ही कि विद्वत विद्वत् अविद्वत्धारण्य स्वयं एवं भवतो न विधेयत्व कहते हैं स्वाप के समय केवल आत्मनात्म विवेक वान की ही स्रोत्रादि इंद्रियों का उपरम होता हो और प्राणादि जगते हो ऐसी बात नहीं है चाहे आत्मनात्म विवेक वान हो या आत्मा अनात्म विवेक रहित हो विद्वान अविद्वान दोनों के भी उपाधिभूत श्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने व्यापारों से उपरम स्वाप काल में होता ही है और वो स्वत ही होता है जब थक जाती है इंद्रिया शब्दादि का ग्रहण करते करते तो शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार को बंद कर देती है मन के अधीन हो जाती है इसलिए ये तो ज्ञानी अज्ञानी उभय साधारण रूप से स्वत ही हो रहा है श्रोत्रादि इंद्रियों का उपरम अपने अपने व्यापार से उपरत होना तो जो स्वतः सिद्ध है निश्चित है उसका वेद से ज्ञापन करने की जरूरत नहीं है जो लौकिक प्रमाणों से अज्ञात है उसका ज्ञापन वेद से होता है वेद लौकिक प्रमाणों से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक माना जाता है तो ये तो विद्वान अविद्वान दोनों के भी स्वाप अवस्था में स्रोत्रादि का व्यापारोपरम स्वतः सिद्ध है लोकानुभव से ही निश्चित हैं। है स्वतः सिद्ध का अर्थ इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यह इस वाक्य से विद्वान के स्रोत्रादि का उपरम अपूर्व रूप से बताया जा रहा है ये कहना नहीं बनेगा ये यहां पर लिखते हैं टीकाकार कि विद्वत विद्वत् अविद्वत्धारण्य स्वयं भवतः ये भवतः षष्ट्यंत है वो स्वयं ही क्या हो रहा है तो ये स्रोत्रादि उपरम तो स्रोत्रादि उपरम ये स्वयं ही हो रहा है तो उसमें न विधेयत्वम, यानी शास्त्रे न ज्ञाप्यमान्व तो शास्त्र को इस स्वतः होने वाले स्रोत्रादि के ऊपरम का ज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए ये स्रोत्रादि के ऊपरम का ज्ञापक शास्त्र है ये नहीं कह सकते ज्ञापक तब बनेगा हाँ क्षेत्रीय प्रत्यंत है षष्टी का एक वचन है उसका विशेष है स्रोत्राधि उपरमादिकम तो स्रोत्राधि उपरमादिक स्वत ही हो रहे हैं तो अलग से शास्त्र के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है ये कहा जा रहा है नहीं इत्यादि भाष्य से तो भाष्य को देखिए नहीं नि विदुष्वे स्रोत्रादी स्वपंण्नो व जागृतस्वनों मन स्वातंत्र अभवत अहरह वा वापद समान ही सर्व प्राणिना पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति गमनम अतो विद्वत्ता स्तुति रेव इम उपपद्य यहाँ तक एक वाक्य है नहीं से लेकर के उपपद्य तक बीच में प्रतिपद्य के पास में जो पूर्ण विराम है वो नहीं होना चाहिए स्वल्प विराम हो तो चलेगा कौमा तो अर्थ है विदुष ये नहीं का अन्वय न का अन्वय प्रतिपद्यते के साथ करना है और ही का अर्थ है यशमात्नात् तो ही यानी जिस कारण से वो कारण बताया जा रहा है कि यहां विद्वान के श्रोत्रादि के ऊपरम को नहीं बताया जा रहा है अपितु विद्वान के विद्वत्ता की स्तुति मात्र है इसलिए ये अर्थवादात्मक ही ग्रंथ है अपूर्व रूप से ज्ञापक नहीं है ये जो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की उसमें हेतु बताने के लिए ही शब्द हैं तो ही यानी कारणा जिस कारण से विदुष एव स्रोत्रादिनी न सोपन्ते प्राणाग्नय वा न जागृति इस न का अन्वय इसके साथ लीजिए और प्रतिपद्धति के साथ भी आएगा न का अन्वय कहते हैं केवल विवेकी के ही स्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने व्यापारों से ऊपरम नहीं होता है केवल विद्वान के ही नहीं होता है विद्वान अविद्वान दोनों के भी होता है यह नहीं कह सकते कि केवल विद्वान के ही होता है इसलिए कहते विदुष एव एवकार व्यावर्तक पूर्व पक्ष के अनुसार हो जाएगा अविद्वान का तो विद्वान के ही श्रोत्रादि का उपरम होता है स्वपंत्य अर्थ है व्यापार श्रोत्रा, आ, विद्वान की ही इंद्रिया करती हैं अपने अपने व्यापारों से उपरम ऐसी बात नहीं है और विद्वान के ही प्राण निरंतर व्यापार रत रहते हैं ऐसी बात भी नहीं है कब तो जाग्रत स्वप्न ओर मन स्वातंत्र अनुभवत अहरह सुषुप्तम वा न प्रतिपद्यतें विदुष एव तो जागृत और स्वप्न अवस्था में स्वातंत्र अनुभवत का है अपना व्यापार निर्वर्तन करते हुए जब मन थक जाता है तो प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में केवल विद्वान का ही मन जाता है ऐसी बात नहीं है ये अर्थ है तो क्या है फिर तो कहते हैं समानम ही सर्व प्राणी नाम पर्यायन जागर स्वप्न सुसुप्ति गमनम सर्व प्राणी से लेना विद्वान अविद्वान सभी विवेकी के भी और अविवेकी के भी इन तीनों अवस्थाओं में क्रम से गमना गमन समान है तो सर्व प्राणी नाम पर्यायन यानी क्रम से जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति में जाना एक जैसा है चाहे वो विवेकी हो या अविवेकी हो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि केवल विद्वान के श्रोत्रादि व्यापारों का ऊपरम इस ग्रंथ से अपूर्व रूप से बताया जा रहा है ये नहीं कहा जा सकता ये कहा कि अतो विद्वत्ता स्तुति रेव इम उपद्यते इसलिए इस ग्रंथ से माना जाएगा विद्वत्ता की स्तुति मात्र की जा रही है विद्वत्ता का अर्थ है तुम पद लक्षार्थ बोध श्रोत्रादि उपाधि से आत्मा अलग है उनका दृष्टा साक्षी यह निश्चय माना जाता है यहाँ पर विद्वत्ता पदार्थ और इस निश्चय की स्तुति मात्र की जा रही है हाँ, इस इस इस प्रकरण से यानी पूरे प्रकरण से नहीं उतने ग्रंथ से गारहपत्यो गारहपत्य एव एष अपान इस वाक्य से लेकर के वहाँ तक के ग्रंथ से मनो यजमान मनोहवा व यजमान इत्यादि ग्रंथ से केवल आत्मात्म विवेक ज्ञान की स्तुति हो रही है ये माना जाएगा थोड़ा भाष्य है भाष्य को दे टीका है टीका को देखिए विद्वत्ता स्तुति रेव इस प्रतीक के बाद में <coughs> स्रोत्रदीक परे देवे दें मनसीवती प्राण्नो जागृति पदार्थ विवेकूप ज्ञान विवक्षित तज्ञान गाहपत्यो हाशोपान इत्यादि उक्तप्रकारेण उक्त ये नही इत्यादि भाष्यवाक्य का अर्थ होगा कि स्रोत्रादिकम परे देवे मनसि एकी भवती तो परदेव शब्दित इंद्रिय अध्यक्ष जो मन है उसमें बाह्य इंद्रियों का एकी भाव हो जाता मन के अधीन हो जाते हैं और प्राण सव्यापार होते हैं जागृति का अर्थ है इस ग्रंथ में तुम पदार्थ विवेक रूप जो ज्ञान है वही विवक्षित है तुम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान की विवक्षा है वो अभिष्ट है बताना श्रुति को विवक्षित शब्द का अर्थ होता जिसे बताना अपेक्षित है उसे कहा जाता है विवक्षित तो इस ग्रंथ से श्रुति तुम पदार्थ विवेक को बताना चाहती है और तज ज्ञानम गारहपत्यो हवा येशो अपन इत्यादि न तो इस ग्रंथ के द्वारा विवक्षित जो तम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान है उस विवक्षित ज्ञान की स्तुति गारह हवा येशो अपन इत्यादि वाक्य से हो रही है <coughs> अब यत्म कतर एष इत्यादि का अवतर लिखते हैं टीकाकार तृतीय प्रश्नोत्तर अत्र एश इत्यादि सर्व पश्यति पश्यती व्याचे तो तृतीय प्रश्न है कि कौन सा देव स्वप्न का अनुभव करता है इस तृतीय प्रश्न के उत्तर के रूप में पंचम कंडिका रूप वाक्य की व्याख्या भषकर भगवान करते हैं इसलिए लिखते हैं कि यृष्ठम कतर स्वप्नान पश्यति इति। पश्य ऐसा जो गार्ग्य आचार्य पिपला जी से तीसरे प्रश्न को पूछा है इन शब्दों से कि स्वप्न का धर्मी कौन है स्वप्न अवस्था किसका धर्म है तद आह इन्हें स्वप्न अवस्था के धर्मी को पंचम कंडिका से आचार्य पिपला जी बता रहे हैं तद आह का हैं जो पूछा उसे बता रहे हैं अब मूल कंडिका का उच्चारण कर लें स्वप्ने अत्र स देशस्व महिमुभ्युत श्रुतवासृणोती देश प्रत्यनुभूतम् प्रत्यनुभवति दिगंतरुन प्रत्युवतीनुभूत सच्चा पश्यति पश्यति तो स्वप्ने अत सहिमुव इस वाक्यस्थ प्रथम पद जो अत्र है सप्तम तो इदम् शब्द से त्रल प्रत्यय होकर के अत्र बनता है उसका अर्थ निकलेगा इति अत्र और अश्विन में सप्तमी है सती सप्तमी या अधिकरण अर्थ में भी सप्तमी मान सकते हैं और इसका अर्थ है अत्र सर्वनाम का अभी तक द्वितीय कंडिका से लेकर के चतुर्थ कंडिका तक कंडिका त्रय से जो अर्थ बताया गया उस अर्थ का समय अवस्था तो द्वितीय कंडिका में बताया गया बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम श्रोत्रादि का और तृतीय चतुर्थ कंडिका में बताया गया प्राणों का जागरण यही बात आई प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए द्वितीय कंडिका में जाग्रत धर्म बाह्य इंद्रियों का है ये दिखाने के लिए बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत होती हैं तो जाग्रत का अभाव माना जाता है स्वाप अवस्था मानी जाती है ये कहा तो अत्र शब्द से लेना जब बाह्य इंद्रियों का अपने अपने व्यापारों से उपरम हो जाए और प्राण सव्यापार हो और मन अभी सुसुप्ति अवस्था में न पहुंचा हो ये बीच वाली जो अवस्था है यानी श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गई का अर्थ जागृत अवस्था नहीं रही और अभी सुसुप्ती अवस्था में भी नहीं पहुंचा है मन अर्थ भी सुसुप्ती अवस्था भी नहीं तो इन दो अवस्थाओं के बीच वाली अवस्था वो है बाह्य इंद्रियों का व्यापार व्यापारोपरम और प्राणों का सब व्यापार रहना और मन का भी सब व्यापार रहना जिस अवस्था में होता है ऐसी अवस्था वो अवस्था होगी जागृत स्वप्न के अंतराल में होने वाली अवस्था इसलिए अत्र शब्द का अर्थ है जागृत और सुसुप्ति का अंतराल जागृत सुसुप्ति का अंतराल वो है अवस्था इसलिए अत्र स्वप्ने ऐसा अनुय कर सकते हैं जागृत सुसुप्ति का जो अंतराल है वो क्या है स्वप्न है और उस स्वप्न में येष देवह महिमान अनुभवती अनुभवती का कर्ता है येष देवह पदार्थ और कर्म है महिमान इस द्वितीयांत पद का जो अर्थ निकलेगा महिमा महत्ता विभूति महिमा शब्द का अर्थ होता है विभूति और ये देव शब्द से लेना है प्राण तो सभी अवस्था में सव्यापार रहता है जागृत में भी स्वप्न में भी सुसुप्ति में भी बाह्य इंद्रिया केवल जागृत अवस्था में सब व्यापार होती है और मन केवल स्वप्न अवस्था में सव्यापार होता है इसलिए प्राण तो तीनों अवस्थाओं में सव्यापार होने के कारण प्राण की स्वप्न अवस्था है ये नहीं कहा जा सकता जो स्वप्न अवस्था के समय मात्र सव्यापार होता है और सुसुप्ति के समय निर्व्यापार रहेगा जागृत में भी सब व्यापार रहेगा लेकिन अकेला नहीं बाह्य इंद्रियों के साथ और केवल अकेला जिस अवस्था में सब व्यापार रहता है ऐसा मन है स्वप्न अवस्था में वो अकेला ही बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष अकेला सब व्यापार है और बाकी प्राण तो तीनों अवस्था में सब व्यापार होते है उस, उसके लिए तो उसकी तो चर्चा ही नहीं इसलिए ये शह देव शब्द से लेना होगा बाह्य इंद्रियों ने अपना अपना व्यापार छोड़ दिया और प्राण अकेला ही सब व्यापार है और साथ में और भी एक करण सब व्यापार है जो सुसुप्ति में नहीं पहुंचा का निर्व्यापार नहीं है तो प्राण से अतिरिक्त जो अकेला सब व्यापार है वो है मन उस मन का परामर्शक है एस देव शब्द जिस पर देव शब्द से अंतकरण को कहा गया उसी को यहां पर एश शब्द से लेना है पूर्व पूर्वकंडिका में बाह्य इंद्रिया व्यापारोपरत हो करके परे देवे मनसी एक ही करके कहा गया था ना? तो बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होने पर जिस मन के अधीन होकर के रहना होता है उस मन को यहाँ पर एश देव शब्द से लेना तो ये देव हुआ मन और वह जागृत स्वप्न का अंतराल रूप स्वप्न अवस्था में महिमा का यानि विभूति का ऐश्वर्य का अनुभव करता है महिमा है विभूति और उसका अनुभव करता है अर्थ है स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी है विषय विषयी दृक दृश्य जो कुछ भी स्वप्नावस्था में दिख रहा है वो सब का सब मन ही बन जाता है महिमा का अनुभव करना है मन का ही सर्वरूप हो जाना यह मन की महिमा है विभूति है विविध रूप से भवन है विभूति शब्द का अर्थ होता विविध रूप से भवन अनेक रूप धारण करना तो स्वप्न में मन ही भोक्ता भी और भोग्य भी बन जाता है दृष्टा भी दृश्य भी बन जाता है दर्शन भी बन जाता है इसलिए स्वप्न में जो कुछ भी दृघ जगत दिख रहा है वो सब का सब मन का ही स्वरूप है मन ही उस रूप से अभिव्यक्त होता है तत्त्व पदार्थ के संस्कारों से संस्कारित मन में जिन जिन पदार्थों का संस्कार उद्भूत होता है उन उन पदार्थों के रूप में मन ही दिखता है उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन स्वप्न अवस्था का रूप धारण करता है स्वप्न जगत के रूप में दिखता है इसलिए जो स्वप्न अवस्था के रूप में भास रहा है वही माना जाएगा स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है स्वप्न में महिमा का अनुभव करता जो होगा उसी की स्वप्न अवस्था मानी जाएगी तो मन महिमा का अनुभव कर रहा है इसलिए माना जाएगा स्वप्न अवस्था का धर्मी आश्रय मन है मन का धर्म स्वप्न अवस्था है जैसे बाह्य इंद्रियों का धर्म जागृत अवस्था है ऐसे मन का धर्म स्वप्न अवस्था है ये निश्चित हुआ महिमा अनुभवती ये जो कहा इसी महिमा का महिमा अनुभव का स्पष्टीकरण है यदम दृष्टम अनुपश्यति महिमा अनुभव का स्पष्टीकरण पंचम कंडिका के अंतिम वाक्य तक किया जा रहा है सर्वपश्यति तक दृष्टम दृष्टम से लेकर के तो यदृष्टम दृष्टम यानी पहले अनुभूत चक्षु इंद्रिय से जिसका पहले चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ उसे कहा जाता है दृष्टम दृष्ट द्रिश्ट पदार्थ यानी चक्षु इंद्रिय से जिसका हमने पहले अनुभव किया चाक्षुष प्रमा जिसकी हुई और उन पदार्थों को वो पहले चक्षु इंद्रिय से दिखे हुए पदार्थ पुत्र मित्र आदि माने जाएंगे और उनको ये नियम होता है जिनका जिस रूप में अनुभव होता है उन पदार्थों का वैसा ही संस्कार होता है तो पुत्रादि को चक्षुरादि इंद्रियों से चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय के रूप में देखा अपने आप को उनके दृष्टा के रूप में चाक्षुष प्रमा के आश्रय के रूप में प्रमाता के रूप में देखा तो उस अनुभव से जैसा अपना अनुभव किया जैसा सामने वाले पदार्थ का अनुभव किया वैसा ही वह अनुभव एक संस्कार मन में डालेगा तो मित्र का तो संस्कार पड़ेगा चाक्षुस प्रमा के विषय के रूप में और स्वयं का पड़ेगा दृष्टा के रूप में यानी चाक्षुस प्रमा के आश्रय के रूप में प्रमाता के रूप में ये संस्कार अपना भी होगा और सामने वाले का भी होगा जिस वस्तु का अनुभव किया जा रहा है उस वस्तु का भी और अनुभविता का भी अनुभविता का संस्कार होगा मय के रूप में अनुभविता के रूप में और अनुभाव्य के रूप में अनु होगा अनुभव के विषय के रूप में जिस वस्तु को देखा उसका संस्कार तो ऐसे अभी तक जितने भी पदार्थ देखे हैं इस जन्म में तो उन सब पदार्थों का बुद्धि में संस्कार पड़ेगा चाक्षुषमा के विषय के रूप में तो जैसा अनुभव किया था ऐसा ही संस्कार पड़ा तो वो संस्कार जब उद्भूत होगा बुद्धि बुद्धि में पड़ा हुआ संस्कार उद्भूत होगा तो वैसा ही चाक्षुषमा के विषय का स्वप्न में भी दृश्य के रूप में ही चाक्षुष्प्रमा के विषय के रूप में ही अनुभव होगा वैसा अनुपशति का अर्थ है यानी जैसा पहले अनुभव किया उसके पश्चात फिर वैसा ही संस्कार पड़ा और उस संस्कार के अनुसार पश्चि अनुभवती चक्षुसा चक्षु इंद्रिय से वैसा ही अनुभव करता है ये नहीं कि चक्षु इंद्रिय के विषय का चाक्षुस प्रमा के विषय के रूप में अनुभव किया और स्वप्न में उसे स्रोतव्य के रूप से देखे यानी स्रोत्र इंद्रिय का विषय बना करके देखे ऐसा नहीं होगा जाग्रत में यदि स्रोत्र इंद्रिय से शब्द का अनुभव किया तो स्वप्न में भी शब्द स्रोतव्य के रूप में दिखेगा और द्रष्टव्य के रूप में जिसको देखा है वो स्वप्न में भी वो वैसा ही दिखेगा इसलिए अंधे को भी कभी स्वप्न आएगा तो वैसा ही स्वप्न आएगा पहले जन्म में कोई देखा हुआ है आख से तो इस जन्म में वो रूप को स्रोत्र इंद्रिय का विषय बना करके नहीं देखेगा वो स्वप्न अवस्था में चक्षु इंद्रिय से ही रूप का दृष्टा बन करके देखेगा पहले जन्म का जो पहले जन्म में तो उसकी चक्षु थी ना और उस चक्षु इंद्रिय से जिस चक्षु इंद्रिय के विषय का अनुभव किया तो उसका संस्कार इस जन्म में जब उद्भूत हो जाएगा स्वप्न में सुख दुख का निमित्त भूत तो वैसा ही चाक्षुष दर्शन वो करेगा स्वप्न में इसलिए कहते हैं अनुपश्यति में अनुका अर्थ है पहले दर्शन के अनुरूप स्वप्न में दर्शन होगा यानी अनुभव के अनुसार स्मृति होती है ना और एक प्रकार से स्वप्न स्मृति के तरह स्मृति है वो संस्कार से वासना में दर्शन है ना स्वप्न का कोई अपूर्व पदार्थ उत्पन्न हो रहे ऐसे तो नहीं है वो है स्मृति के तरह स्मृति स्वप्न दर्शन इसलिए श्रुतम श्रुतम एवं अर्थम अनुसृण होती तो जागृत अवस्था में जिन शब्दों का स्रोत्र इंद्रिय से अनुभव किया उन सुने हुए शब्दों का संस्कार वैसा ही पड़ेगा श्रावण ज्ञान के विषय के रूप में तो स्वप्न में शब्द का वैसा ही स्मरण होगा दर्शन होगा दर्शन होगा का मतलब श्रवण इंद्रिय से ही ज्ञान होगा शब्द का कहीं किसी का प्रवचन सुना जागृत अवस्था में और उन शब्दों का संस्कार स्रोतव्य के रूप में पड़ा तो स्वप्न अवस्था में शब्द को तो इंद्रिय से या चक्षु इंद्रिय से ग्रहण नहीं करेगा स्वप्न में भी वो स्रोत्र इंद्रिय के विषय के रूप में ही उसे दर्शन होगा लगेगा कि फलाने ओ मंच पर प्रवचन हो रहा है वहां पर श्रोता के रूप में जाकर के मैं बैठा हूं और प्रवचन सुन रहा हूं ऐसा ही स्वप्न अनु, में अनुभव होगा हो इसलिए कहते हैं कि श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृण होती जागृत में जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से ग्रहण होगा वैसा ही उसका संस्कार होगा और वैसा ही स्वप्न में वासना में पदार्थ दिखेगा देश दिगंतरश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती तो देश और दिक् इन दोनों का द्वंद्व समास हुआ और फिर अंतर शब्द के साथ समास हुआ तो द्वन के अंत में सूर्यमान अंतर शब्द का दोनों के साथ अन्वय होगा देशांतरय दिगंतरश्च प्रत्यनुभूतम यानी अलग अलग और अलग अलग देश में जो अनुभव हुआ तो उस देश और दिशा का भी संस्कार पड़ता है जिस पदार्थ का जिस देश जिस दिशा में अनुभव किया उस पदार्थ का उसी देश और दिशा में अनुभव के रूप में संस्कार पड़ेगा अनुभव के रूप में संस्कार पड़ेगा और फिर वह संस्कार कभी उद्भूत होगा तो फिर वह प्रत्यनुभवती यानी वासना से तत्त दिशा तथा तत्त, तत्त देश में हम इन इन पदार्थों का इस प्रकार अनुभव कर रहे हैं ऐसा स्वप्न में वासना से प्रतीत होगा वासना से प्रतीति होगी और दृष्टा दृष्ट पश्यति के साथ या प्रत्यनुभवति के साथ ये अन्वय करिए इसका दृष्टचा दृष्ट प्रत्यनुभवति, यानी दृष्टम से तो लेना इस जन्म में चक्षु इंद्रिय से अनुभूत को कहा जाएगा और अदृष्ट शब्द से लेना पूर्व जन्म में चक्षु इंद्रिय से दृष्ट इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में जिस रूपादि वस्तुओं का चक्षु इंद्रिय से अनुभव किया उन वस्तुओं को यहां अदृष्ट शब्द से लेना अदृष्ट शब्द से लेना इसी जन्म में चक्षु इंद्रिय से जिस वस्तु का अनुभव किया वह वस्तु तो दृष्ट अदृष्टंचुभवती तो फिर से अनुभव करता है जब उनका संस्कार दृष्ट पदार्थ इस जन्म में दृष्ट पदार्थ, पदार्थ का या पूर्व जन्म में दृष्ट पदार्थ का उद्भूत होता है और संस्कार को उद्भूत करने वाला होगा प्रारब्ध स्वप्न अवस्था का प्रारब्ध अंतकरणस्थ संस्कारों को उद्भूत करता है संस्कार तो बहुत पदार्थों के हैं लेकिन सभी संस्कार एक ही स्वप्न के समय प्रकट नहीं होंगे तो जिन संस्कारों के माध्यम से सुख दुख भोगना है जिन संस्कारों के विषयों को माध्यम बना करके सुख दुख भुगाने वाला प्रारब्ध जिस दिन अभिव्यक्त होगा फलाभिमुख होगा उस दिन उस संस्कार को वह उद्बोधित करेगा और उस संस्कार के विषय को माध्यम बना करके सुख दुख स्वप्न में भुगवाएगा इसलिए संस्कार अनेक होने पर भी एक कि स्वप्न के समय सभी संस्कार अभिव्यक्त नहीं होंगे और इसकी व्यवस्था कराने वाला होगा प्रारब्ध कर्म अदृष्ट अधा श्रुतंंच तो जैसे दृष्ट शब्द से लिया गया इस जन्म में चक्षु इंद्रिय से अनुभूत अदृष्ट शब्द से लिया गया पूर्व जन्म में चक्षु इंद्रिय से अनुभूत ऐसे यहाँ श्रुत और अश्रुत से लेना इस जन्म में श्रवण इंद्रिय से अनुभूत शब्द को श्रुत शब्द से कहा जाएगा और पूर्व जन्म में श्रवण इंद्रिय से गृहित जो शब्द बहुत से आ, शब्दों को स्वप्न में सुनता हुआ देखता है जिनको इस जन्म में ग्रहण नहीं किया होता है सुना नहीं होता है ऐसे शब्द सुनता हुआ स्वप्न में देखता है तो वो होगा पूर्व जन्म का अश्रुत शब्द का अनुभव और अनुभूत च अन अनुभूतंच अनुभवती तो अनुभूत शब्द से लेना बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल अंतकरण से मन से इस जन्म में जिस वस्तु का अनुभव किया सुख दुखादि का अनुभव ये बाह्य इंद्रियो इंद्रिय निरपेक्ष मन से होता है इसलिए उनको कहा जाएगा केवल मनोग्राह्य तो केवल मनोग्राह्य पदार्थ भी दो प्रकार के हो गए इस जन्म में केवल मन से गृहित हुए उन्हें कहा जाएगा अनुभूत शब्द से और इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में केवल मन से जिन वस्तुओं का अनुभव किया उन वस्तुओं को कहा जाएगा अनुभूत तो अनुभूतंच प्रत्यनुभवती वह फिर कभी उनका संस्कार अभिव्यक्त होता है तो उनका अनुभव करता है और सच्यास्य प्रत्यनुभूति तो सत यानी जो व्यावहारिक सत्य पदार्थ हैं उन्हें सत कहा जा रहा है और असत्य कार्थ है प्रातिभाषिक पदार्थ व्यावहारिक जल है जिसको जागृत अवस्था में पीने से प्यास शांत हो जाती है विपाशा शांत हो जाती है वो व्यावहारिक जल हो गया और मृग तृष्णा सूर्य किरणों में भासमान जल वो है प्रातिभाषिक उसे कहा जाएगा असत ऐसे वास्तविक सर्प और रस्सी में भाषमान सर्प वो वास्तविक सर्प है सत रस्सी में भाषमान सर्प है असत का मतलब व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ और प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ सत शब्द से व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थों को लेना और असत शब्द से प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थों को लेना तो जागृत में इन दोनों का भी अनुभव होता है भ्रांति से असत पदार्थों का भ्रांति को माना जाता है असत पदार्थों का अनुभव तो जैसे प्रमा से प्रमा है व्यावहारिक सत्य पदार्थ विषय के ज्ञान और उस प्रमारूप ज्ञान से प्रमा के विषय का संस्कार मन में पड़ता है ऐसे भ्रांति से भ्रांति रूप ज्ञान है अयथार्थ अनुभव भ्रांति है यथार्थ अनुभव है प्रमा तो अनुभव चाहे यथार्थ हो या अयथार्थ हो वो अपने विषय का मन में संस्कार डालेगा ना, तो रस्सी में सर्प की प्रतीति होने पर यह अयथार्थ अनुभव उससे भी सर्प का संस्कार पड़ेगा मन में और वास्तविक सर्प का अनुभव करते हैं देखते हैं तो उससे भी सर्प का संस्कार पड़ेगा तो दोनों यथार्थ अनुभव भी अयथार्थ अनुभव भी अपने अपने विषयों का संस्कार मन में डालते हैं जिस रूप से अनुभव होता है उस रूप का संस्कार डालते हैं और उन प्रातिभाषिक पदार्थ तथा व्यावहारिक सत्य पदार्थों का भी अनुभव कर लेता है स्वप्न में ये सच्चा असच्च ये कहा गया कहते एक एक का नाम लेकर के कितना कहें इसलिए श्रुति ने अंतिम में कहा पश्यति यानी जितने भी अवांतर भेद दृश्य के हो सकते हैं उन सब अवांतर भेदों को सर्व शब्द से लेना और उन सभी अवांतर भेद के संस्कार जिन पदार्थों के जैसे पड़ते हैं वैसा ही वह संस्कार उद्भूत होने के बाद स्वप्न में में पदार्थ का दर्शन होता है पश्यती अनुभवती और सर्वह पश्यती और वो देखने वाला कौन है इन सब स्वप्न के पदार्थ को वो सर्व है यानी मन ही है दृश्य भी और दृष्टा भी मन ही होने से मन को उस समय सर्व कहा जा रहा है वही पूरा संसार स्वप्न का संसार है इसलिए सर्व है तो सर्व ही सर्व को देखता है इसलिए सर्वह पश्यति सर्वम पश्यति सर्वह सर्वम पश्यति ऐसा लगा सकते हैं अपने आप को मय के रूप में और जिस मय के रूप में देख रहा है स्वयं को वो भी वैसा ही संस्कार पहले पढ़ा था उस रूप में देख रहा अपने आप को और दृश्य को भी पहले जैसा संस्कार पढ़ा था इदम के रूप में वैसा देख रहा है इस प्रकार ये महिमा अनुभव का ये विवरण हो गया यद दृष्ट दृष्टम अनुपश्यति से ले करके सर्व पश्यति यहाँ तक मूल तो एक वाक्य है मुख्य अत्र येष देव स्वप्ने महिमान अनुभवती और इस वाक्य में बताया गया जो स्वप्न अवस्था में महिमा का अनुभव उस अनुभव का स्पष्टीकरण यद दृष्टम इत्यादि वाक्यशेष्य से, से किया गया अब पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे कल हनुमान जयंती भी है, <coughs> तो कल का कार्यक्रम सुबह के स्वाध्याय का तो जैसा चलता है ऐसे ही चलेगा बाकी साढ़े नौ बजे हनुमान जी का हनुमान मंदिर में पूजन बाहर के संत लोग भी आएंगे आरती पुष्पांजलि आदि होगी और फिर यहाँ आ आकर के बाहर के सब संत हम सब लोग मिलकर के फिर हनुमान जी का संक्षिप्त में चित्र का पूजन हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का गुणगान जो विशिष्ट महापुरुष आमंत्रित हैं वो सब करेंगे हम लोग उनके श्रवण का लाभ लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण होगा तो जो बाहर से आते हैं स्वाध्याय में वो कल यही प्रसाद ग्रहण करेंगे ये कल की विशेष सूचना है ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा